माँ की बातें स्वामी अरूपानंद एक दिन रात में सब सो रहे थे नलनी माँ की और एक भतीजी का पति बैलगाड़ी लेकर नलनी को ले जाने के लिए उपस्थित हुआ वह ससुराल से चली आई थी और वापस जाना नहीं चाहती थी पति के आने की खबर पाते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और आत्महत्या करने पर उतारू हो गई माँ के बहुत समझाने बुझाने पर तथा आश्वासन देने पर कि उसे एक बार ससुराल जाना नहीं होगा उसने दरवाजा खोला इस तरह शोरगुल के बीच रात बीती मां नलनी के कमरे के बरामदे में बैठी रही सवेरा होने पर उन्होंने अपने सामने की लालटेन को बुझाया और कहने लगी गंगा गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण बाद में नलनी की बात पर माँ ने मुझसे कहा उसकी बुआ यानी श्रीमा की ठंड को ठंड लग गई है बेटे इसलिए वह जाना नहीं चाहती एक दिन सवेरे माँ ने मुझे घर के एक पुराने नौकर को साँस दे पगली के पिता के पास भेजा ताकि मैं उन्हें समझा बुझा कर ले आऊँ अथवा यदि गहने देने पर राजी हो तो गहने ले आऊँ हम लोगों के बाहर बहुत जाकर बहुत प्रार्थना करने पर वे दूसरे दिन आए तो सही परंतु गहने नहीं लाए माँ ने उनसे बहुत अनुनय विनय की यहां तक कि पैरों में हाथ लगाकर भी प्रार्थना की कि वे गहने वापस कर दें और कहा आप मुझे इस संकट से उबारिए परंतु उस लोभी ब्राह्मण का दिल नहीं पसीजा वह तरह तरह के बहाने बनाने लगा शिवरात्रि के पहले दिन मैंने रवाना होने का निश्चय किया था क्योंकि मठ में ठाकुर उत्सव देखने की विशेष इच्छा थी माँ को भी यही बतलाया था दोपहर में भोजन के बाद मां को प्रणाम करने के लिए गया कि अब रवाना होऊंगा। मां ने कहा इस शशि के साथ जाना शशि एक स्त्री थी यह देख मैं जरा सोच में पड़ा तब मां ने कहा अरे वह हम लोगों की शशि है मेरे साथ दक्षिणेश्वर में रहती थी शशि ने कहा शशि से कहा इसको हम लोगों के कमरे में जिसमें मां और ठाकुर कमार पुकुर में रहते थे ठहराना रामलाल की मौसी से कह देना तब और कोई ठाकुर के घर में नहीं रहता था मुझसे बोली कंभार पुकुर में एक आध दिन रुक फिर मठ जाना ठाकुर के जन्म स्थान से होकर जाना चाहिए मुझे कंवरपुकुर जाने की कल्पना नहीं थी मैं तो केवल माँ को देखने के लिए ही गया था उनके लिए व्याकुल होकर घर से छूटा चला आया था यहाँ तक कि साथ में कपड़े छाता लाना भी भूल गया था कुछ दूर चले आने पर ख्याल जरूर आया था पर कोई विघ्न न घट जाए यह सोचकर लौट नहीं लौटा नहीं था मेरे साथ कपड़े नहीं थे माँ ने पहनने के लिए एक कपड़ा दिया और कहा यह साथ ले जाओ उन्होंने पूछा पास में रुपये हैं गाड़ी भाड़ा आदि देना होगा रुपये ले जाओ मैंने कहा मेरे पास रुपये हैं देने की आवश्यकता ना होगी उन्होंने कहा जाकर चिट्ठी देना माँ कहने लगी अपने बेटे को कुछ भी खिला पिला ना पाई कुछ विशेष बना नहीं पाई क्योंकि तब पगली और नलनी को लेकर बड़ी अशांति चल रही थी मैं माँ को प्रणाम कर रोते रोते रवाना हुआ माँ साथ, साथ काफ़ी दूर तक गई और बाद में जब तक दिखाई देता रहा ताकती रही भावावेग के कारण कामार पुकुर तक सारे रास्ते भर मेरी आँखों के आंसू नहीं थमे कांवार पुकुर पहुँचा शशि ने मौसी को मेरा परिचय दिया माँ के कमरे में माँ का फोटो देखकर प्राण और भी व्याकुल हो उठे मानो वह विश्व के कल्याण के लिए ध्यान में मग्न मातृमूर्ति हो